आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए सलामी जिंदगी के आज के मेहमान हैं सूर्यकांत तट आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 90.4 प्वाइंट सुनते रहो मुस्कुराते रहो नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मजबूत नाइन्टी पॉइंट फोर वक्त हो चला है एक जी हां संडे हैं एक बच्चुके हैं सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम आपका इंतजार कर रहे हैं आप इंतजार कर रहे हो तो सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम लोग बात करते हैं सीनियर सिटीजन से जो हमारे 60-70 उम्र दराज के हो जाते हैं तो लेकिन उनके पास एक बहुत ही अच्छा खजाना अनुभव का उनके पास होता है जो हम उनके द्वारा सुनते हैं तो आज फिर से हम अनुभव सुनेंगे सीनियर सिटीजन का उनका सम्मान करते हुए उनका स्वागत करते हुए आज के सलामी ज़िंदगी कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं शुरू जी से से से जो मुंबई पधारे हुए आप सभी की तरफ सूर्यकांत जी का बहुत बहुत स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपका स्वागत है और 75 रनिंग आप है और अच्छी तरह से आप बात भी कर रहे हैं चल फिर रहे हैं इसके पीछे का राज क्या है इसके पीछे का राज में, में बचपन से ही हमारी माताजी की जो पालनाली जी और हमारा जैन कुल के जो में धार्मिक संस्कार थे हमारे तो हमारे जैन धर्म के जो धार्मिक संस्कार होने से हमारे खान पान के भी बहुत परहज रखता था तात्विक भोजन करता था और बचपन में ही मुझे खेल कूद का स्पोर्ट्स का इंडोर और आउटडोर दोनों गेम्स का बहुत शौक था जी जी और हर रोज घूमने का पैदल कम से कम में आठ दस माइल चलता था नहीं, नहीं। और एक्सरसाइज जिम में भी जाता था और जिम का भी मुझे बहुत शौक रहता था अच्छा और जिम में भी क्या होता था मैं वेस्टर्न एक्सरसाइज करता था तो स्टार्टिंग में मुझे बहुत तो अच्छा लगता था मैं हेवी एक्सरसाइज करता था मेरे को पसीना बहुत हो जाता था और थोड़े दिन के बाद मेरे को सर्दी कफ का प्रॉब्लम हो जाता था अच्छा तो मेरा वेस्टर्न एक्सरसाइज कंटिन्यूस कर नहीं पाता फिर किसने मुझे सजेस्ट किया कि आप वेस्टर्न एक्सरसाइज छोड़ के आप योगा के साइड में योगासन ये सब में जाएंगे तो ये अच्छा रहेगा और कंटिन्यूस रहेगा आपका तो फिर हम लोग ने योगासन के क्लासेस शुरू किए उससे मुझे काफी फायदा हुआ था श्रीकांत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आपका हेल्थ जो है अभी सेवेंटी फाइव में भी अच्छी तरह से है इसका राज यही है कि आप फिजिकल एक्सरसाइज करते थे योगासन करते थे उसकी वजह से आज भी आप उसका बेनिफिट उठा रहे हैं तो एक और बात मैं पूछना चाहूँगा आपसे आपकी स्कूल लाइफ की कुछ यादें ताजा करा दे तो अच्छा होगा कुछ स्कूल की यादें आप बताइए उस समय में जैसे स्कूल लाइफ हमारा बचपन का एकदम निर्दोष और मस्त लाइफ था मेरा जी कोई भी चिंता से मुक्त था हम्म बेफिक्र बादशाह जैसा मैं कोई ऐसा जवाबदारी का कुछ ऐसा टेंशन भी नहीं था मुझे हुँ, हुँ, हुँ। और मैं पढ़ाई में अप टू 7th स्टैंडर्ड में एवरेज था अच्छा करीब हमारा क्लास के अंदर 60 स्टूडेंट्स में मेरा नंबर 29 30 29 30 फिक्स आता था, था। <laughs> फिर 7th स्टैंडर्ड में हमारा जीवन का बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया जी जी जी 7th स्टैंडर्ड में मेरे पिताजी का देहांत हुआ हम्म उस साल में मैं फेल हो गया हम्म हम फेल हो गया तो फिर थोड़ा टेंशन में था hmm. फिर वापस वही क्लास में बैठना तो थोड़ा मुझे शर्म आता था गिल्टी फील कर रहे थे गिलती फील कर रहा था फिर कुछ दिन में वापस क्लास स्कूल तो में जाना चालू किया hmm. पर मैं घर में बोलता था मैं स्कूल में जा रहा हूँ पर मैं क्लास में नहीं बैठता था अच्छा अच्छा मुझे संकोच हो रहा था फिर सात आठ दिन तक नहीं गया मैं बार स्कूल के बाहर बैठा रहता था हमारे पीछे स्कूल के पीछे पाइपलाइन थी तो वहां जाके बैठ से टाइम निकाल के घर पे चला जाता था अच्छा तो पेरेंट्स को लगता था मम्मी को लगता था कि मैं स्कूल में जा के आया। फिर थोड़ा दिन के बाद मुझे लगा ये अच्छा नहीं है क्लास चालू करना चाहिए तो मैंने वापस चालू किया तो क्या हो गया कि मैं जब सेवन्थ में फेल हुआ तो मेरे मैथेमेटिक्स में मेरे को 100 में से खाली 9 मार्क मिला था mm -hmm. तो मेरा मैथमेटिक्स बहुत वीक था फिर फेल होने के बाद मेरे को थोड़ा ऐसा फील होने लगा तो एक हमारे टीचर थे हिंदी के उनको पता नहीं था कि मैं रिपीट सेवन स्टैंडर्ड का रिपीट स्टूडेंट हूँ तो उन्होंने मुझे मोटिवेशन देना चालू कर दिया mm -hmm. वो मैं लास्ट बेंच पर बैठता था तो कुछ मालूम नहीं है मुझे उठा के प्रश्न प्रश्न पूछा तो तो तो तो का जवाब मैंने बहुत अच्छा दे दिया अच्छा। तो टीचर इतना प्रभावित हो गए तो मेरे को बोलते हैं आप है? आप पीछे क्यों बैठे आगे फर्स्ट बेंच पे बैठो तो मुझे खुशी आने लगी और फिर रोज में क्या करता था वो उनका क्लास चलता था उसके पहले मैं वो एक चैप्टर आगे से पढ़ के क्लास में आने लगा ऐसे मैथमेटिक्स में भी ऐसा हुआ कि मैंने मैथमेटिक्स में भी मालूम नहीं है मेहनत करना चालू कर दिया तो मैथमेटिक्स में मेरे को 100 मेट से 70 परसेंट आया जी क्या बात हाफ ईयरली एग्जाम में फिर फाइनल एग्जाम में मेरे को 100 मेट से हंड्रेड आया फिर मेरा वो प्रोफेसर न, आ, टीचर थे हमारे वो ना मेरे को मोटिवेट करने लगे हर आ, क्लास भी वो लेते थे पर मेरे को बोलते थे कि आप क्लास लो hmm. तो मुझे टीचर बना के भी मैथमेटिक्स में क्लास लेना चालू कर दिया, <laughs> तो, चालू कर दिया। तो हमारे जो टीचर थे मैथमेटिक्स के वो हार्ड पेशेंट थे तो आते ही पहला hmm. मेरे को बुलाएंगे ah. और कहेंगे की आज आप मैथमेटिक्स का क्लास लो तो मैं भी वो मैथेमेटिक्स भी अगले दिन जो नेक्स्ट डे का दो दिन का आगे का पढ़ के तैयार रहता था तो ऐसे करते करते मैं में, में मेरा डिवीजन थे सी उसमें मेरा चौथा नंबर आया। नहीं, नहीं। फिर मैं गया कॉमर्स लाइन हमारे आर्ट्स और कॉमर्स दो लाइन थी नहीं, नहीं। तो मैंने कॉमर्स का लाइन पकड़ा वहां पे शॉर्ट टाइपिंग और अकाउंट्स का सब्जेक्ट एक्स्ट्रा रहता है तो ये फोर्थ में आने के बाद हमारे मम्मी को और सबको एक आशा जग गई कि ये फेल हुआ था इतना डल था और ये फोर्थ में आ गया पर एट में मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया नहीं। नहीं। फिर थ्रू आउट एस तक मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट रहा और वहाँ के स्कूल की हर एक्टिविटी में स्पोर्ट्स की बैडमिंटन में चैंपियन था सेकेंड प्राइज मिलता था टेबल टेनिस में मेरे को सेकेंड प्राइज मिला और वॉलीबॉल और कबड्डी उसमें सब स्पोर्ट्स के अंदर तो मेरे टीचर्स भी बोलते थे कि पढ़ाई में भी इतना है और स्पोर्ट्स में, में, में भी अच्छा इतना है तो मेरे को आ, जब एस एस में मैं फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया सेवेंटी फाइव परसेंट वो टाइम पे इतने परसेंटेज नहीं मिलते थे नाइन्टी नाइन्टी फाइव पर वो टाइम पे सेवेंटी तो ऐसा अच्छा मार्ग तक गया तो सेवेंटी फाइव तो आने से मेरे को पूरा स्कूल का एक फंक्शन हुआ पूरा hmm. उसके अंदर मुझे आ, आ, हमारे जो टीचर थे कि ये मेरा एग्जाम्पल सबको बताया कि ये सेवन स्टैंडर्ड में फेल हुआ हुआ आज फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया है और मेरे को जो ट्रॉफी मिली और सर्टिफिकेट मिला स्पोर्ट्स के भी मेरे को चार पांच मेरे को ट्रॉफी मिली उधर से तो स्टेज पे इतनी तालियां बजती थी hmm. एक तो एजुकेशन का भी सर्टिफिकेट मिला प्लस स्पोर्ट्स के जितने मैंने इनाम लिए थे सब इनाम लेने को स्टेज पे तीन चार दफे गया तो टीचर और एक प्रिंसिपल थे हमारे प्रिंसिपल आचार्य तो जब भी मेरे सेवन्थ में फेल हुआ था ना तो हमारे एक अंकल है वो आज प्रिंसिपल के पास गए थे और प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट किया कि इसका पिताजी एक्सपर्ट हो गया तो टेंशन भी फेल हो गए तो आप इसको प्रमोट कर दो इसको फेल मत इसका एक साल बिगाड़ो मत तो वो टाइम पे प्रिंसिपल जी ने हमको समझाया कि आपका मैथमेटिक्स इतना वीक है नौ मार्क आया है मैं आपको प्रमोट कर दूंगा फिर आगे जाके बेज ही नहीं है फाउंडेशन ही नहीं है तो आगे जाके एल जीब्रा आएगा तो ये सब सब्जेक्ट आप कैसे आगे बढ़ेंगे तो आप फेल होगा तो अच्छा है मेरे को उन्होंने प्रमोशन नहीं दिया तो वो टाइम पर मैं थोड़ा नाराज हो गया के प्रिंसिपल ने मेरा मेरा साल बिगाड़ दिया वो निर्दय है मेरे मेरे को को ये नहीं <laughs> तो फेल करने में भी मेरा बहुत कल्याण हो गया मेरे को प्रमोशन नहीं दिया जो प्रमोशन देता था तो मेट स्टैंड में ही मेरा एजुकेशन पूरा हो जाता था तो आज तक वो इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है कि पुरुषार्थ से तो मुझे मोटिवेशन जो मिला मेरे को पीछे बैठता था लास्ट में संकोच में स्कूल में जाता नहीं था इटली बेंच में चिपके बैठना टीचर देखे नहीं ऐसा मेरा बीए और चलता था फिर मैं एकदम आ, ये सब आने लगा मोटिवेशन मिलने के तो हर सब्जेक्ट में मेरे को अच्छे मार्क मिलने लगे तो मैं आगे बैठना चालू कर दिया नहीं, और कॉन्फिडेंस हमारे में आ गया जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया स्कूल लाइफ की बहुत ही अच्छी अच्छी यादें जो है हमें ताज़ा करा दिया और बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर एक सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम लोग फेल हो जाते हैं तो जो डिप्रेशन या टेंशन में हम लोग आ जाते हैं और फिर से रेगुलर नहीं हो पाते हैं लेकिन हिम्मत करके एक बार रेगुलर हो जाते हैं और थोड़ा सा मेहनत करते हैं जैसे आपने मेहनत किया तो आपको काफ़ी चीज़ें जो है बिल्कुल अपोज़िट आपका हो गया जैसे कि एक डार्कनेस में थे एकदम फिर लाइट में आप आ गए तो उसी तरह हमारे जीवन में भी जब भी डार्कनेस आता है तो हमें लाइट की तरफ जाना चाहिए लेकिन लाइट की तरफ जाने के लिए हमें थोड़ा सा मेहनत करना चाहिए जैसे सूर्यकांत जी ने अपने स्कूल लाइफ में मेहनत किया है तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक सुनते हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मत पर सलामी जिंदगी सुनते रहो मुस्कराते रहो में दिल में बसालो दिल में बसालो बुला लो साकार में समा जाए हम रूहानी प्यार में पधार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 जन्मो से प्यासी न जरिया जाके पाया है शिव सावरिया त्रेसठ जन्मों से प्यासी अब जाके पाया है शिव सा पल के बिछाई है राहों में ले लो हमें भी अपनी साज़न, गुल गुलज़ार में गुल गुलज़ार में हाँ गुल गुल गई हमें आपकी जुदाई हा, हा, हा काशी करबों में जाने भी दमाई तड़प पा गई हमें करवटों में जाने भी कब हो तुम्हें ढूंढते थे काम था न गुजा फूलों से हमने पत्थरों को पूजा सोमनाथ मेरे पधारो अंबरनाथ मेरे पधारो सब नाथों नाथ पधारो जी गुले गुलजार में गुले गुल गुल हाँ गुलजार में, गुले गुलजार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 नमस्कार आप सुन रेडियो नाइनटी पॉइंट फोर एफ आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है सलामी जिंदगी इस कार्यक्रम में और हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत जी से जो मुंबई से पधारे हुए हैं और 75 रनिंग होते हुए भी बहुत अच्छी तरह से बोल रहे हैं चलना फिरना उनका चालू है तो चलिए उनका राज तो हमने समझा कि किस तरह से वो अपने बॉडी को अपना हेल्थ को मेंटेन किया है योगासन और फिजिकल एक्सरसाइज करते थे वो बचपन में और आज भी योगासन का प्रैक्टिस करते हैं तो इसीलिए वो हेल्दी वेल्दी और हैप्पी रहते हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि हम लोग 20-25 साल के हम लोग हो जाते हैं तो हमारे लिए एक सवाल आता है कि अब क्या नेक्स्ट क्या तो वैसे आपके जीवन में जब आपने टेंथ या अपना डिग्री पूरा किया हो तो उस समय आपको नेस्ट क्या किस तरह से आप अपने पैरों पर खड़े रहें उसके बारे में जैसे कि मैंने बताया कि मैं एसएससी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आने से मेरे को बहुत ही कॉन्फिडेंस बढ़ गया उमंग भी बढ़ गया फिर आगे बढ़ने के लिए मेरी आर्थिक परिस्थिति क्योंकि घर का मैं हेड था पिताजी गुजर गए थे तो सेवन सालने से पांच साल तक हम बैठे बैठे खाया हमारे घर के अंदर कोई कमाने वाले नहीं थे मैं हेड ऑफ द फैमिली था बड़ा भाई था एक छोटी बहन थी और छोटा भाई और मम्मी थी हम घर में चार जन थे कमाने वाला कोई नहीं था तो उसकी जवाबदारी फैमिली की मेरे को रियलाइज होने लगी नहीं, नहीं, नहीं। सेवन से मैट्रिक तक मेरे को कुछ लगाने फिक्र ही नहीं था मैं बेफिक्र रहता था, था। फिर जैसे पास हुआ तो थोड़ी फिक्रा आने लगी कि मुझे कमाना चाहिए तुम्हें नौकरी ढूंढने के लिए चालू किया तो मेरे जीवन के अंदर मेरे स्कूल के और जो हमारे साथी थे उसमें से एक ही एक ही बिल्डिंग में रहने वाला है हम भी तीन जन थे एक ही बिल्डिंग में रहते थे एक ही क्लास में थे तीनों तीन तो उन्होंने बताया कि एसएससी का क्या वैल्यू है एजुकेशन का बहुत वैल्यू है आप कैसे भी करके ग्रेजुएट हो जाओ क्योंकि आप फर्स्ट क्लास फर्स्ट आए तो ऐसा छोड़ देंगे तो एसएससी की कुछ वैल्यू नहीं है तो आपको जीवन में आगे बढ़ना है तो कैसे भी करके इतना साल दुख देखा तो और चार साल निकाल दो तो फिर बाद में मैं जॉब के लिए गया तो मम्मी ने मेरे को एक हमारे रिलेटिवस के पास भेजा था तो रिलेटिवस के पास मैंने जॉब के लिए बात किया तो उन्होंने कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो थोड़ा मैं नाराज हो गया और मैं सोचा कि नहीं मांगता है जॉब और मैं फिर वापस आगे पढ़ाई पढ़ने का चालू कर दिया तभी मेरे पास कॉलेज में फी भरने के भी पैसा नहीं था ढाई सौ रुपया मेरे को एकदम फर्स्ट क्लास कॉलेज मिली थी सिद्धना कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल गया था वो कॉलेज में एडमिशन मिलना भी एक लक था और वेरी फर्स्ट डे मेरे को उसमें एडमिशन मिल गया था मेरे पास फी भरने का पैसा नहीं था हमारे रिलेटिव से थोड़ा ऐसा व्यवहार से मांगा था तो वो भी नहीं मिला मेरे हुँ, हुँ, फिर सभी दोस्त ने मेरे को मिलके 50 50 करके हम लोग ने फी भर दिया फिर बाद में मेरे को स्कॉलरशिप मिल गई अच्छा तो वो सब पैसा मैंने वापस कर लिया कर ऐसे करके मैंने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कॉलेज का स्टार्ट कर दिया और उसमें भी मैं आर्थिक परिस्थिति मेरे पास किताबें खरीने के खरीदने के भी इतनी शक्ति नहीं थी खाली मैं लेक्चर सुनता था और मैंने स्कूल के अंदर शॉर्ट एंड सीखा था तो वो लेक्चर डायरेक्ट लिखता था तो उसकी नोट्स सब मेरे से लेके जाते थे अच्छा अच्छा तो ये एक मेरे को फ़ायदा हुआ बाकी मैं पढ़ाई के लिए मेरे पास लाइब्रेरी में इंटर में आने के बाद थोड़ा मुझे लगा कि अभी लर्निंग एंड अर्निंग कुछ करना चाहिए तो थोड़ा मैंने पार्ट टाइम जॉब करना चालू कर दिया और धीरे धीरे पार्ट टाइम से फिर फुल टाइम का भी विचार आने लगा फिर मनी माइंडेड जैसे वो कहते हैं ना इनकम के लिए मैंने थोड़ा ज़रूरत बढ़ती गई क्योंकि महंगाई बढ़ती गई और उम्र बढ़ती गई तो घर की जवाबदारी भी बढ़ती गई सिस्टर की भी जवाबदारी भाई की भी जवाबदारी तो धीरे धीरे करके कैसे भी करके मैंने ग्रेजुएसन किया और इंटर कॉमर्स में इकोनॉमिक्स में मेरे को एकदम डिस्टिंक्शन मिला था और प्रोफेसर ने मेरा पेपर सारे क्लास के अंदर बताया कि ऐसा पेपर होना चाहिए तभी मेरे को बहुत खुशी होती थी पर मेरे को थोड़ा दुख होता था कि थोड़ा मेरे पास ये किताबें होती और भी और भी अच्छा करते अच्छी पढ़ाई करके और भी आगे जा सकता फिर ग्रेजुएशन के बाद मैंने सी का भी करने का भी सोचा अपन वो इतनी हिम्मत फिर मेरी चार साल जो निकाला मैंने बहुत मुश्किल से मुश्किल से निकाला और फिर धीरे धीरे करके मैंने जॉब चालू किया पार्ट टाइम से फिर फुल टाइम में गया फिर एक जॉब से फिर दूसरा जॉब पकड़ा फिर मेरे को जॉब करने का भी इतना वो खुशी नहीं रहता था क्योंकि मेरे को बिजनेस करने की इच्छा थी नहीं, नहीं, कैसे भी करके इतना पढ़ाई करके मैं ये जरा मेरे को वो लगता था पर बिजनेस करने के लिए कैपिटल नहीं था और एक्सपीरियंस भी नहीं था इसलिए मेरे को जॉब चालू रखना पड़ा फिर मैंने दस एक साल मैंने जॉब किया फिर वहां से मेरा जो मैं जॉब करता था मैं दलाल स्ट्रीट के बाजू में, में मेरा शोरूम थानेटरीवेयर पाइप फिटिंग टाइल्स का कामकाज वहाँ से मैं अकाउंट्स डिपार्टमेंट था अकाउंट्स से मेरे को सेल्स में ट्रांसफर किया था हम्म हम्म तो सेल्स में भी मैंने बहुत अच्छी तरह से शोरूम का सेल महीने का डेढ़ लाख था वो मैंने सात लाख तक आठ लाख तक पहुँचा दिया तो सेट भी बहुत खुश हो, हो गए थे मेरे से और बाजू में शेयर बाजार होने से तो जो मेरे पास क्लाइंट आते थे शेयर बाजार के तो वो मुझे मोटिवेट करते थे वो मुझे सेट समझते थे क्योंकि शोरूम में सेट आते नहीं थे।, मैं में थे।, देखते थे तो सब मुझे सेट समझ के वो मुझे बोल रहे थे कि सेट आप में थोड़ा काम कीजिए बोलता था हम सट्टा बाजार में नहीं जाएंगे। ने बोला है, नहीं कर फिर भी वो मेरे पीछे महीना मेरे पीछे पड़ा ऐसा नहीं है सेट ये आप इन्वेस्टमेंट चीज अलग है आप सट्टा नहीं करते ये करते है ऐसे करते करते मेरे को मोटिवेट करके एक दिन शेयर बाजार में लेके गए फिर वहां जाते फिर मेरे को थोड़ा एडवाइस दिया कैसे करना क्या लेना क्या नहीं तो उसमें से थोड़ा थोड़ा मैंने मेरे को कमाई हुई तो वो कमाई से मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिला <laughs> कि मैं एक घंटा मैं लंच आवर में जाता था एक से दो के बीच में तो मेरे को दो चार हजार रुपया मिल जाता था तो मैं लग था अभी ये दो चार हजार एक घंटे में मिलता है तो मैं फुल टाइम शेयर बाजार करेगा तो <laughs> अच्छा कमाई तो ये मैंने दो साल नौकरी करके फिर मैंने रेजिंग दे दिया और फिर मैंने शेयर बाजार में अपना खुद का चालू किया इन द मिन टाइम में दो साल में क्योंकि जॉब छोड़ना है तो बिजनेस में रिस्क भी हो सकता है हम्म हम्म तो मैंने पच्चीस हजार रुपया बोनस और सब मिलके और सैलरी में से बचा के रखा था इस समझो धंधे में फेल हो गया तो ये पच्चीस हजार से एक दो साल निकाल सक निकाल सकता हूँ <laughs> और फिर वापस जॉब तो कर सकता हूँ कभी भी पन जॉब करने का मेरे को कोई अवसर ही नहीं मिला मैं आगे आइए चलिए सूर्यकांत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह से आप अपने पैरों पर पे खड़े रहे हैं और स्कूल टाइम से ही आपने जॉब जो है पार्ट टाइम शुरू कर दिया था और धीरे धीरे जो है आगे बढ़ते गए और अंत में आपको जो है बिजनेस का जो आपके अंदर से विचार था लेकिन कैपिटल की वजह से आप रुक गए थे और धीरे धीरे उन सारी चीज़ों को आपने इकट्ठा किया मेहनत से और फिर आगे बढ़ के आप जो है बिजनेस अपना खुद का शुरू किया चलिए बहुत ही अच्छा लग रहा है और मैं चाहूंगा कि जैसे बिजनेस की बात अगर करते हैं तो बिजनेस में दो चीज़ें जैसे आपने कहा कि कभी भी नुकसान होने का संभावना होता है तो ऐसा कभी आपके जीवन में आया हो जहाँ पर बहुत सारी चीजें जो है आपके अगेंस्ट में हुआ हो या फिर आपकी आंखों में नमी जो आई थी वो किस समय किस लिए आई थी पहले साल में अनुभव नहीं था न जी जी एक्सपीरियंस नहीं था हाँ हाँ बिगिनर था तो पहले ही साल मैंने जितना मैं ब्रोकर था दलाली का मेरा व्यवसाय था मेरा खुद का कोई ट्रेडिंग नहीं करता था मैं क्लाइंट के और से बाइंग सेलिंग करता था तो उसका ब्रोकरेज मिलता था मेरे वो अच्छी मिलती थी पर बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण एक क्लाइंट ने मेरा जितना मैं दलाली कमाया एक साल के अंदर वो दिवाली के दिन में उसने हाथ ऊंचा कर दिया मेरा पैसा डुबा दिया तो पहले साल मेरे को बहुत तकलीफ आ गया जितना कमाया इतना ही वो क्लाइंट ने मेरा पैसा डुबा दिया तो वो उसमें से मेरे को अनुभव मिला नुकसान तो हुआ पर वो नुकसान बेर करने की थोड़ी मेरे हाँ। जो कमाया वो गया तो उसमें से लेसन सीखते गया कि क्लाइंट भी कैसे आ, मैं क्या था किसका भी धंधा कर देता था कोई भी आया नौकरी करने वाला आया कि बिजनेस करने वाला अभी नौकरी करने वाला उसका पगार तो होता है दस हज़ार रुपया अभी ये दो लाख का माल ले लेगा तो मैं ले लेता ले था, था। अभी वो बाज़ार डाउन हो गया तो वो तो उसकी ताकत ही नहीं है पगार में से क्या भरेगा मेरे को बिजनेस मैन होगा तो तो कमा के इज्जत भी होती है और सैलरी वाला आदमी मेरे को क्या कहाँ से देगा तो मैं उसको कैस भी नहीं कर सकता हूँ उसको रिकवरी भी नहीं कर सकता हूँ तो ऐसे ऐसे मेरी गलती से मेरे को नुकसान हुआ था फिर धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट क्लाइंट को छाटते गए हम्म और प्रगति चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रजिस्ट्रेशन स्टेशन रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर सलामी ज़िंदगी और हम बात कर रहे हैं सूर्यकांत जी से बहुत ही अच्छी बातें उनके अनुखों के हम सुन रहे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे कि आप मुंबई की बात कर रहे हैं और मुंबई में आप रहे काफ़ी समय तक अभी भी मुंबई में हैं तो मुंबई का जो कहते हैं कि एक अलग पहचान है पूरी दुनिया में तो वहाँ की कुछ खास बातें बताइए जो बचपन की बम्बई थी हम जबी और अभी की जो बम्बई है बम्बई को कहा जाता है मायावी नगर और बम्बई की लाइफ फास्ट लाइफ है एकदम फास्ट लाइफ और टाइम किधर निकल जाता है पता नहीं चलता है इतनी फास्ट लाइफ है जी और पहले जो बम्बई थी उसकी पॉपुलेशन भी बहुत कम थी अभी पॉपुलेशन इतना बढ़ गया है कि पहले जो बम्बई थी तो हमारे हम रहते थे वहाँ पे बगीचे भी थे प्ले ग्राउंड थे इतनी सब सुविधाएं थी अभी देखेंगे तो कहाँ भी बम्बई के अंदर मकान मकान मकान इतने बनते जाते प्ले ग्राउंड खत्म होते जाते ख़त्म हो गए ग्रीनरी ख़त्म हो गई है पर्यावरण भी दूषित हो रहा है पॉल्यूशन है साउंड पॉल्यूशन ईयर पॉल्यूशन पोल्यूशन इतना बढ़ गया है कि बम्बई की लाइफ ऐसे देखो तो चमक दमक है तो अंदर से लाइफ है सूर्य <laughs> जी पहले ही फिल्म अगर आपने फिल्म देखा हो तो कौन सी फिल्म आपने देखी हो उसके बाद इससे मैं जिंदगी में पिक्चर का मेरे को बहुत शौक नहीं था जी जी और हमारे पेरेंट्स के भी संस्कार ऐसे थे कि मैं कभी पिक्चर के लिए कभी घर में बात भी नहीं किया मैंने एक रुपया भी उसके ऊपर स्पेंड नहीं किया था नहीं। एक, एक देवदास दफे देखा लाइफ में धार्मिक अच्छा। प्रवृत्ति में बहुत इंटरेस्ट रहता था की मैं कहा भी सत्संग होता था कोई अच्छे अच्छे वक्त आते थे जैन मुनि या तो कोई भी गीता के ऊपर किसका प्रवचन होता था तो संडे संडे में वो में जाता था। तो कभी मैंने नहीं हुआ। नहीं हुआ। अच्छा, धार्मिक प्रवृत्ति में जैसे की कोई भी गीता पाठ या वगैरह जो भी आपने सुना हो तो सबसे पहला जो अनुभूति है आपका किसी भी संत को सुना हो तो उस समय की जो पहली अनुभूति है उसके बारे में बताओ मैं सत्संग में इतना शौक था मेरे को जी और अच्छा भी लगता था पन मेरे को उसमें से परिवर्तन कुछ नहीं आता था जिसको कहते हैं मेरे को जी जी जी पर जीवन में मेरे को खाता रहता था कुछ परिवर्तन नहीं हो रहा था अच्छा लगता था परिवर्तन कुछ होता नहीं था और भक्ति भाव भी इतना था और भक्ति में भी बहुत भक्ति किया मैंने और हमारी जैनों की पाठशाला होती थी जी जी तो उसमें हमारे जो चैने की जो विधिया होती है वो सब मैंने कंठस्थ किया था अच्छा और और हमारे प्रयूषण के दिन आते थे तो प्र्यूषण के जो विधियाँ करनी है तो मैं कराता था, था अच्छा हाँ समूह में समझो पाँच सौ हजार जन है तो उसकी जो क्रिया करनी है तो मैं कराता था, था इतना तो मेरा मेरे को सब भगत करने <laughs> का छाप पड़ गया मेरे पे। अच्छा कोई आ, तो जैसे कि तो तो को जो रहा था कहते थे, थे। तो <laughs> तो मैंने वो, वो बगत थोड़ा कम कर दिया से दूर होते गया। अच्छा बगती करते समय कोई भजन आपको जो पसंद आता हो उसके बारे में बताइए भजन तो क्या है कि मैं गाने का मेरा इतना और नहीं लेकिन कुछ अच्छी भजन है हमारे जो होते थे जी जी तो वो टाइम पे मैं गाता था और भगवान के सामने मंदिर में जाके गाता था जी अभी इस कोई इस तवन इतने टाइम हो गया छोड़ देने के बाद मेरे <laughs> ये सब तवन का भूल गया हूँ जी जी जी तो मैत्री भावनु पवित्र झरणु मुझ हैया मां सदा वहतुर है ये मेरे चित्र भानु करके हमारे जैन मुनि थे और कल्याण आनंद जी ने इसका म्यूजिक कंपोज किया था और बहुत ही अच्छा गीत था वो पूरा मुझे याद था, था।, था। इतना अच्छा गीत है मैत्री भाव करना और उसका पवित्र झरना मुझे हये से बैता रहे ये गीत मुझे बहुत अच्छा लगता था कल निष्देवी भावना करण कमल मा मुझ जीवन लावे सलामी जिंदगी के आज के मेहमान हैं हैं आप है 90.4 सुनते रहो रहो चलिए बहुत ही अच्छा गीत आपने सुनाया बहुत ही अच्छे करते करते एक दफे मुझे साक्षात्कार भी हुआ था लक्ष्मी जी का एकदम पूरा लाइट के कार में एकदम सुबह के मॉर्निंग के अंदर लक्ष्मी का एकदम क्या बोलते हैं एकदम हुआ मुझे फिर उसका मुझे पता नहीं था कि ये साक्षात्कार क्यों हुआ कि इतना मैं डिप में नहीं ये एकदम साक्षात्कार याद रहता है था अच्छा अच्छा चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया की यात्राएं भी बहुत की मैंने कहा, कहा यात्रा की कुछ यात्रा के जो तीर्थ स्थान थे पाली ताना ब्रह्मा का यादगार है अर्षिदेव का फिर हमारे समय शिखर कलकत्ता राजस्थान के जितने भी हमारे तीर्थ हैं नागेश्वर केसरिया जी मेवाड़ सभी तीर्थों पे मैं जा के आया हूँ साउथ में भी जितने हैं वहाँ भी जाके आया हूँ बिहार में राजगृहि जहाँ पे बुद्ध धर्म के भी आ, बहुत बड़ा मंदिर है तो वहाँ पे महावीर स्वामी का भी बहुत बड़ा यादगार है पावापुरी राजगरी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया भाव के आपके अनुभव हमारे साथ शेयर कर रहे थे आइए आगे, आगे बढ़ते दोस्तों एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो नाइन पॉइंट फोर एफ सलामी जिंदगी सुनते रहो मस्क रा पंक्षी खे अब ये देश हुआ बेगाना गाना चल उ जा रे पंक्षी भूल जा अब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली भूल जा अब वो मस्त हवा वो उड़ना डाली डाली जग की आंख का कांटा बन गई चाल तेरी मत वाली कौन भला उस बाग को पूछे कौन भला उस बाग को पूछे वो ना जिसका माली तेरी बिसमत में है जीते जी मर जाना चल उड़ जा रे पंजी के अब ये देश हुआ बेगाना चल उड़ जा रे पंजी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 मेहमान हैं आप सुन रहे 90.4 FM सुनते रहो रहो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुन रहे थे और चलिए आगे बढ़ते हैं हुए फिर से एक बार सूर्यकांत जी का स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनके जीवन में जो मोटिवेटर्स रहे हम लोग कहते हैं कि जब भी मुश्किल के समय में कोई हेल्प करता है तो वो हमारे जीवन में हमारे गुरु समान होते हैं या हमारे मोटिवेटर्स होते हैं तो ऐसे ही आपके जीवन में जब जब आपको मुश्किलें आई तो उस समय कौन कौन आपके मोटिवेटर्स रहें उनके बारे में बताइए मेरी ज़िंदगी में बहुत ही उतार, उतार चढ़ाव आए और उस उतार चढ़ाव में मुझे काफी लोग ने मदद किया है कल्पना के बार कोई ना कोई मुझे आके मदद करके जाता था नहीं, नहीं। उस मुश्किल से मुझे बाहर निकाल देते थे मेरा स्वभाव से मैं जरा कहते हूँ कि भोलापन बहुत था मेरे में परखने की शक्ति कम थी मेरे में मैं किसी के साथ कुछ भी व्यवहार कर देता था और कुछ मीठा मीठा बात करेगा तो मैं जल्दी फंस जाता था और दया दया करके मैं फंस जाता था और ऐसे मैंने बहुत पैसे ऐसे मेरे गए ऐसे डूब गए थे कमाया हुआ पैसा भी मेहनत का पैसा भी चला जाता था ऐसे समय पे मुझे मेरे संबंधियों से जास्ती मुझे मेरे मित्रों ने बहुत ही मदद किया है जैसे मैंने बताया कि मुझे पढ़ाई में छोड़ देने वाला था फिर हमारे ही मित्रों ने हमको बोला नहीं आप पढ़ो पढ़ो ऐसे ही धंधे में भी कभी कभी नुकसान हो गया तो कहां से न कहां से मुझे मदद मिल जाती थी क्योंकि मेरा रेपुटेशन अच्छा था मैंने जिंदगी में किसी का भी बुरा नहीं किया था किसी का पैसा भी नहीं खाया था मेरा पैसा गया है पर उसके लिए मैंने कोई लड़ाई झगड़ा कोर्ट कचहरी में नहीं गया वो एक हमारे एक गुरु थे उन्होंने कहा कि वो गया तो भूलो उसके पीछे मत पड़ो कोशिश करने का आर्बिट्रेशन करके समझा के मिला तो ठीक है नहीं मिला तो उसको आप सौ रुपया दरिया में डाल दो और उसको बोलो सुखी हो जाओ <laughs> ऐसा करके मेरे बोलते थे कि अभी लेसन सीखो इसमें से जैसे आपका पैसा डूबा तो इसमें से आप एनालिसिस क्या कारण हो तो ये आपकी परखने की शक्ति बराबर नहीं है तो आप किसी के साथ व्यवहार करते हैं तो सोच समझ के करो तो पीछे पछतावा नहीं करना पड़े और अभी मेरा एक, एक पांच लाख रुपए डूबा दिया था तो मुझे वो मेरे जो गुरु थे डॉक्टर जीवी करते। जी वो जापान के आई प्रोग्राम यानी सेल्फ मोटिवेशन का प्रोग्राम करते थे और मुझे भी थोड़ा मोटिवेट किया उसने हु. कभी एक काम किसको भूल जाओ हु. इसके पीछे तुमको तो वकील बोलेगा भाई जीतेगा भाई जीतेगा आज वो भी पैसा लगेगा। कोर्ट में चक्कर मारते रहेंगे। हम्म हम्म तो इतना टाइम वेस्ट करना इससे अच्छा है ये साल तुम, तुम इतना मेहनत करो तुम लास्ट ईयर पांच लाख का दला लिखिया तो इस साल कर तुम टारगेट रखो दस लाख कमाने का है। उसके पीछे मेहनत करेगा तो दस लाख आ जाएगा ये पांच लाख के पीछे जाएगा तुम्हारा खर्चा भी जाएगा पैसा भी जाएगा भी बिगड़ जाएगा तो ऐसे मुझे उसने मोटिवेट किया फिर हमारे बहुत से मित्र थे तो नाम में ऐसे हमारे जैसे के पुरुषोत्तम भाई है एक मनलाल भाई करके है ऐसे हमारे नजदीक के बहुत से मित्रों ने हमको आके बहुत मदद की हम्म हम्म और ऐसे गुप्त मदद की कभी भी एहसान से नहीं ऐसा ही घर का फैमिली मेंबर के जैसा जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे जीवन में इस तरह के कई घटनाएं उतार चढ़ाव आते रहते हैं तो उतार चढ़ाव में हम अगर हमें अच्छा एक गुरु मिल जाते हैं जो हमें सपोर्ट करे हमें मेंटली और फिजिकली हमें सही बातें बताएं तो हमारा जीवन जो है सवर सकता है तो ऐसे सिचुएशन में अगर हमारे श्रोता जो सुन रहे हैं उन सभी के लिए मुश्किल से बचने का उपाय जैसे कि आपके पास बहुत सारे ऐसे अनुभव हैं तो उन सभी के लिए जब भी मुश्किल आता है तो हमें पहला काम क्या करना चाहिए मुझ के मुश्किल के समय धैर्यता बहुत ही रखना जरूरी है और हु। अधैर्य होके हम कुछ भी करेंगे और सहन शक्ति भी बढ़ानी पड़ती है की तकलीफ आती है तो चारों ओर से आती है वो टाइम पे हमको गम खा, खा जाना पड़ता है और धैर्यता से शांति से सहन करते हुए और समय निकालना है वो परिस्थिति आती है परमानेंट नहीं होती है वो आती है जाने की आती खराब परिस्थिति आती है, वो भी ऐसा तो तो तो मुश्किल समय पे आंख में अंधेरा भी आ जाता है चारों ओर से अंधेरा आ गया था मेरे इतना नुकसान हो गया था फिर भी मैंने बहुत धैर्यता से गम खा के शांति से सहन करते हुए समय निकाला सबके साथ रिलेशन भी मेंटेन रखा और किसी से बिगाड़ा नहीं भले किसने कुछ भी मेरा खराब कर दिया उससे भी मैंने बिगाड़ा नहीं, नहीं। और जो लोग ने मदद किया तो उनका तो सवाल ही नहीं है ऐसे समय पे मुझे बाहर निकाला तो उन का तो उपकार मैं भूल नहीं सकता हूँ और ऐसे समय पे बहुत शांति से धैर्यता से सहन करते हुए वो समय पास करना सूर्यकंत जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जब भी मुश्किल हमारे पास आता है तो हमें आवेश में या जल्दबाजी में कोई डिसीजन या कुछ ऐसा काम नहीं करना है लेकिन शांति में रहकर हिम्मत हिम्मत के साथ आगे बढ़ना है धैर्य से आगे बढ़ना है तो हमारा काम जो है फिर से वापस सेटल हो जाता है बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जो भी सिचुएशन आता है परिस्थिति आता है वो बदलते रहता है आज जो सिचुएशन है वो कल बदलेगा कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं रहता ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे दोस्त इस वक्त जो सुन रहे हैं इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिए जब भी क्योंकि मुश्किल बोल नहीं आता और किसके पास भी कभी भी आ सकता है तो हमें ये चीज़ें याद होगी तो हम उस समय अपने आप को संभाल सकते हैं और हम सही डिसीजन ले लगते हैं चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए मैं सूर्यकांत जी से एक और सवाल पूछना चाहूंगा आपके ब्यूटीफुल मोमेंट्स ऑफ योर लाइफ बहुत ही खुशनुमा पल आपके जिंदगी के कौन-कौन से हैं बताइए एक बचपन का जो समय था मेरा जी जी जी वो बचपन तो मेरा बहुत ही समझो ना गोल्डन पीरियड था मेरा जी जी फर्स्ट टू सेवंथ या फर्स्ट टू 10th फर्स्ट टू 10th फर्स्ट टू 10th जी जी सब सब पीरियड <laughs> अच्छा था भले मैं उसके बाद के बाद में मेरा थ्री में थोड़ा मेरा डाउनफॉल थोड़ा हुआ था फिर बाद में नाइनटीन नाइन्टी नाइन के बाद आ, मेरा पीरियड बदलते गया नाइनटीन सिक्सटी फोर में भी मेरा पीरियड बदला और वहां से मैं थोड़ा आध्यात्मिकता के तरफ ये जो सिचुएशन आई मेरी जी जी जी खराब परिस्थिति ने मुझे आध्यात्मिकता की तरफ और मोड़ दिया मुझे हम्म हम्म तो वो सिचुएशन को भी मैंने पॉजिटिव में लिया था हम्म हर परिस्थिति चाहे अच्छी हो या बुरी हो तो पर बुरी परिस्थितियों ने मुझे बहुत ही स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ाया हम्म हम्म बहुत ही आगे बढ़ाया है तो मैं भी उसको भी अच्छा मोमेंट समझता हूँ सबसे अच्छा मोमेंट में उसको ही समझता हूँ जो डिफिकल्ट पीरियड आया उसको उसको मैं गोल्डन पीरियड कहता हूँ मैं मेरे लाइफ का का जी जी क्योंकि मेरे जीवन का पूरा न्यू डाला उसने फाउंडेशन डाला पीरियड ने ऐसे तो आनंद में सुखमय जीवन था पर आध्यात्मिकता की जो कहते हैं ना भौतिक सुख नहीं पर मुझे जो जो सुख मिला आध्यात्मिकता के धार्मिक के जो संस्कार जी जी जी तो वो डिफिकल्ट पीरियड ने मुझे बहुत ही उस तरफ आपको मोटिवेट कर दिया उसने तो मैं उसको बोलता हूँ गोल्डन पीरियड अच्छा अच्छा बहुत ही अच्छी बात है बहुत ही अच्छी कल्पना है बहुत ही अच्छे विचार है आपके और मुझे लगता है कि ये हमारे सभी लिसनर्स जो इस वक्त रेडियो मधुबन को सुन रहे हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ पे अगर थोड़ा सा ज़्यादा विचार करेंगे मनन करेंगे तो शायद आपकी बात को पकड़ पाएंगे और आपने कहा कि जो डाउनफॉल वाला जो समय था जब आप बहुत ही मुसीबतों से गिर रहे थे लेकिन वो समय फिर आपने अपना पूरा जो एनर्जी है आपको जो है आध्यात्मिकता की और वो चीज़ों ने आपको मोड़ दिया और एक बहुत ही कहते हैं कि ठोकर खा ठाकुर बनते हैं तो वो सिचुएसन आपके पास रहा ये बहुत ही अच्छी बात आपने बताए और इसके साथ ही मैं कहूँगा कि जीवन के साथ साथ जुड़े हुए कुछ खास अनुभव तो हम सुन ही रहे हैं ऐसी कोई चीज़ें जैसे ना हमारे जीवन में कभी कभी कुछ पछतावा होता है बना क्या बोलते उसको टाइम चला जाने के बाद फिर आपको याद आ गया कि वो चीज़ करता तो अच्छा था ऐसे बहुत सारे सिचुएशन होंगे तो वो एक हाँ वो एक ऐसा सिचुएशन बताइए शायद आपका पूरा बहुत बड़ा चेंज आ सकता था वो एक चीज जैसे कि शेयर मार्केट में आप काफी समय तक रहे हैं तो उस समय का कोई एक ऐसा इंसिडेंट बताओ जो बहुत बड़ा चेंज कर सकता था लेकिन शायद वो चीज़ें आपको आपने उसको डीला कर दिया हमारा होता था जी जी अच्छी अच्छी चीज मैंने बहुत इन्वेस्टमेंट की थी जो बेचनी नहीं चाहिए वो मैंने बेच डाला अच्छा अपॉर्चुनिटी था मेरे पास इन्वेस्टमेंट का और काफी समय रखा पर ऐसा सिचुएशन मेरा खराब आने से वो सब शेयर मैंने बेच दिए जो शेयर मैंने बेचे बीस में उसके भाव हो गए दो हजार रूपया इसके भाव हो गए सात सौ रूपया छ सौ रूपया तो ऐसे मैंने रिपेंट तो नहीं कहेंगे उसको ऐसे रिपेंट तो करते हैं सब लोग कि अभी ये बीस में बेच दिया इसका दो सौ रुपया हो गया मेरे पकड़ के रखता था तो तो बिजनेस में ऐसी बहुत अपॉर्चुनिटी मेरे को लेकिन नहीं उस समय फिर आप कैसे अपने आप को तो, संभालते थे, थे? तो ऐसे अध्यात्मिकता की न्यू होने के कारण जो मिला जो नसीब में था वही मिलना था तो उसमें अफसोस करने की बात ही नहीं थी जी जी चलो मैंने प्रॉफिट में तो बेचा लॉस में तो नहीं बेचा भलेस रूपए में बेचा ऐसा करके मन को संतुष्ट करता था जी जी जी तो संतुष्टा का गुण से मैं ये ये नेता तो अनबेरेबल जी जी हाँ। क्योंकि शेयर बाजार के अंदर दो बीस रूपये का दो सौ रूपया हो जाता था आज मेरे पास दस हजार शेयर होता तो कितना रूपया हो जाता था <laughs> तो वो लॉस में काउंट करता था निगेटिव तो मेरा दिमाग गड़बड़ हो जाता ऐसे मुश्किल के समय में आ, कौन से गीत आपको अच्छे पसंद आ सकते हैं जैसे कि आप आध्यात्मिकता में भजन वगैरह सुनते होंगे तो अपने माइंड को रिलैक्स करने के लिए कौन से टाइप के संगीत आप सुनना करते हैं मोटिवेट करने वाले अच्छे अच्छे गीत में पसंद करता था एक कहानी है एक और तूफान की जी जी जी ये गीत में बार बार बजाते रहता था उसमें क्या फील कराता है आपको तो ये सिचुएशन मेरे जो जीवन में आती थी हाँ तकलीफें जी जी जी तो ये तकलीफे तूफान था हाँ हाँ हा। मेरा दिया की, लगता था कि मैं बहुत हो गया। मेरे को आगे बढ़ाती हर परिस्थिति मेरे को जितनी भी तकलीफ आई मेरे को बहुत अनुभवी मन के आगे बढ़ाई है मैंने वो मोनिटरी गेन नहीं देखा है मैं मनी माइंडेड नहीं था बहुत इसलिए मैं बहुत फाइनेंशली बहुत नुकसान किया स्पिरिचुअली बहुत आगे बढ़ाया, वैराग्य दिलाया मेरे को यानी वैराग्य जो चाहिए जीवन के अंदर आध्यात्मिक में जाने के लिए पहला फाउंडेशन वैराग तो ये सब परिस्थिति आपती गई मेरे को वैराग भी बढ़ा दी गई पर मेरे अंदर से मैं बहुत संतुष्ट हूँ मेरे से चलिए सेटिस्फाइड है आप अपने जीवन से अपने समय के अनुसार जो भी चीज़ें बदलाव आए उन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से हैंडल करते रहें चलिए जाते जाते मैं कहूँगा कि अभी आपको राजस्थान और गुजरात के बॉर्डर के लोग सुन रहे हैं रेडियो के माध्यम से उन सभी के लिए एक मैसेज के तौर पे आप अपना एक अनुभव सुनाइए सलामी जिंदगी के आज मेहमान में सूर्यकांत दंड आप सुन रहे हैं FM. सुनते रहो, रहो। एक ही हमारा जीवन का जो हमने जीवन के अंदर जो अनुभव किया जी तो जीवन के अंदर मैं संतुष्टता खुशी आनंद पाया है सच्चाई और सफ व्यवहार के अंदर व्यवहार सच्चाई के मार्ग पे चलना वाले कितनी भी तकलीफ आएंगी सच्चाई पे चलने के लिए सत्य के मार्ग के पे चलने के बहुत कठिनाई आएंगी जी जी वो बहुत वो अच्छी है गलत रास्ते से झूठ रास्ते से आप प्रोग्रेस कर देंगे पर अंदर खोखले रहेंगे आपकी आत्मा को संतुष्टता नहीं, नहीं मिलेगी शांति नहीं मिलेगी सुरिकांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा मैसेज आपने दिया कि हमारे जीवन में हमको आगे बढ़ना है या प्रोग्रेस करना है तो सत्य को नहीं छोड़िए सत्य और सफाई जो आपके अंदर होनी चाहिए वो अगर आप रखते हैं तो आप मूल्यों को लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपका जीवन बहुत ही सुगम और सुंदर बन सकता है और कभी भी किसी भी कीमत पर हमें कमिटमेंट नहीं करना चाहिए गलत या जूठ बोल कर, किसी भी तरह से प्रोग्रेस के लिए हो या मान शान के लिए हो कभी भी सत्य को छोड़ कोई और चीज़ अगर आप करते हैं तो कहीं ना कहीं पछतावा रहता है तो इसीलिए सूर्यकांत जी ने बहुत ही अच्छी बात बताया सत्य के साथ रहें शुद्धता के साथ रहें आपके जीवन में सच्ची सुख शांति आप पा सकते हैं तो चलिए दोस्तों आज के लिए हमारी सलामी जिंदगी में सूर्यकांत जी जुड़े बहुत ही अच्छा लगा थैंक यू सो मच आप सभी की तरफ से रेडियो मधु की ओर से सूर्यकांत जी का बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए दोस्तों सलामी जिंदगी में आज बस इतना ही अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी तब तक हमें दीजिए इजाजत नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो मधुन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कराते रहो ने एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा अपनी धुन में मगन उसके धन में अगन उसकी दो में लगन भगवान की ये कहानी है दिए की और तूफान की